भावना? था था। था था। था। से एक बार अनु जनता स्मृति कर दिया था था। था। था। के लिए क्या कारण बोले तो अनुभव रूप में अतिवर्क हो जाएगा अनुभव जनता स्थिति इतना दे दी कैसा कर दिया बाद में बोल दिया अनुभव को आवश्यक अनुभूल तब स्मृति अनुभव रूप में जाएगा स्मृति हाँ। स्मृति हेतु के क्या ने नहीं, ने तो नहीं, नहीं तो में भी स्मृति है है तो तो में अतिव्याप्ति न हो इसलिए स्मृति हेतु का तो स्मृति में अतिव्याप्ति ये कैसा हो जाएगा कह दिया कि अनुभव जन्य स्मृति होती है तो अनुभव जन्य स्मृति तो साक्षात नहीं होता है यहाँ वो करता है की परम्परा होता है फिर भी वो कारण है तो अनुभव जन्य स्मृति होने से अगर आप स्मृति है तो नहीं कहेंगे अनुभव जन्य जैसे अनुभव ध्वंस होता था तो स्मृति भी ऐसे है अनुभव ध्वंस जो हुआ उसके प्रति अवच्छेदक अर्थात कारणता अवच्छेदक अनुभवत्व तो नहीं हुआ वहां तो प्रतियोगित्व और तत्द व्यक्तित्व तो ये मान लिया किन्तु स्मृति के प्रति कारणता अवच्छेद तो अनुभवत्व तो ही होगा क्योंकि अनुभव नहीं है तो स्मृति नहीं होगा कभी इसलिए कारणता अवच्छेद को अनुभवत्व ही होने से आप पहले से कहे कि अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व तो अनुभवत्व अवच्छिन्न कहने से स्मृति में किंतु जाएगा तो इसलिए स्मृति को वारण करने के लिए स्मृति हेतु तो कहना पड़ता है नयायिक लोग स्मृति से स्मृति नहीं मानते हैं स्मृति से स्मृति नहीं मानते हैं तो तभी यह लक्षण घटेगा तो स्मृति से स्मृति नहीं मानते हैं तो इसलिए उनका मत में स्मृति होने से भावना नाश हो जाएगा ये फिर नहीं घटेगा क्योंकि स्मृति होने से अगर भावना नाश हो जाएगा तो फिर दोबारा स्मृति कैसी होगी इसलिए भावना नाश नहीं होगा उनका मत में किन्तु योगी इत्यादि का अर्थात तो वेदांत तो अन्य वाले लोग कहेंगे कि नहीं नहीं स्मृति से स्मृति होती है तो होने से अर्थात तो ये स्मृति मतलब भावना ये स्मृति करके तो उसका नाश होने से फिर स्मृति से दूसरा संस्कार बन जाएगा दूसरा भावना आएगा इस प्रकार कहेंगे नहीं नहीं हाँ मतलब ये संस्कार नाश होकर करके स्मृति हो जाएगा स्मृति से फिर दूसरा संस्कार बन जाएगा किंतु नया एक लोग कहते हैं स्मृति से स्मृति होगा ही नहीं तो इसलिए उनका ये संस्कार नाश नहीं होगा तो एक स्मृति हुआ होने से वो अगर संस्कार नाश हो जाएगा तो ये स्मृति से फिर आगे और संस्कार बनेगा नहीं क्योंकि स्मृति से स्मृति नहीं होती है हो जाए। आगे विशेष नित्य द्रव्य वृत्तयः समास कैसे कहेंगे ना, ना समाज पूछते हैं है रहने वाला क्या है त्रव्यम द्र... तो तो कहने से नित्य द्रव्य कैसे हो जाएगा चतत तो तो कहते हैं ये क्या द्वंद्व होता है द्रव्यम आगे तो नित्य द्रव्य में ये रहेंगे नित्य द्रव्य में अगर रहेगा ये विशेष जैसे कहेंगे कि भूतल वृत्तिर घट विशेष कौन है प्रकार कौन है भूतलो वृत्तिर घट कहेंगे भूतल भूतलिष्ठ निरूपित प्रकारता ऐसे कहेंगे तो ऐसे यहाँ नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष यहाँ ऐसे क्या कहेंगे नित्य द्रव्य विशेष विशेष विशेष नित्य नित्य द्रव्य द्रव्य द्रव्यता विशेषता निरूपित है नित्य द्रव्य ता है नित्य द्रव्य विशेष्यता है नित्य द्रव्य निष्ठ निष्ठा प्रकारता ऐसा कहेंगे नित्य द्रव्य निष्ठा विशेषता निरूपित विशेष निष्ठा प्रकारता ऐसा कहेंगे तो आगे ये पंक्ति आ रहा है नित्य द्रव्यु परमाणु आदिशु वर्तमान नित्य द्रव्य जो आकाश काल आत्मा होंगे और परमाणु ये सब में भी वर्तमान अतएव अतएव अर्थात इसलिए वो रहते हैं परमाणु इत्यादि में क्योंकि व्यावर्तन करने के लिए और नहीं तो मानने का उनको कोई आवश्यकता नहीं था व्यावर्तका रेफ चाहिए व्यावर्त तो जो व्यावर्तक होंगे उनका क्या कार्य होता है कहते हैं इतर भेद भेद में एक कार्य चुट गया इतर भेदानुमिति है तब वह इतर भेद का अनुमिति का हेतु जो व्यावर्तक होते हैं वो दूसरों से इसको भिन्न करवाते हैं तो वही हो गया कि इतर भेद का अनुमिति का हेतु बनता है अभी यहाँ व्यावर्तक कौन है किसको व्यावृत्त करता है नित्य द्रव्य को तो इतर भेद अनुमिति का हेतु कौन बनता है विशेष तो किस को दूसरों इतर से भिन्न करवाता है नित्य द्रव्य को तो नित्य द्रव्य को दूसरों से भिन्न करवाएगा तो इतर भेद किस में रहेगा नित्य द्रव्य में नित्य द्रव्य में इतर भेद रखेंगे और इसका कौन अभी इसका सिद्ध कर रहा है ये इतर भेदों को विशेष तो विशेष हो जाएगा हेतु हेतु हो जाएगा क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं इतर भेद किसमें अनुमान वाक्य क्या हो जाएगा इतर भिन्नम विशेषा ये अनुमान वाक्य हो जाएगा तो नित्य द्रव्यम इतर भिन्नम विशेषात अनुमान वाक्य आ जाएगा अभी इतर भेद अनुमिति है तो अनुमिति का स्वरूप हो गया नित्य द्रव्यम इतर भिन्नम विशेषात ये हो गया अनुमिति का स्वरूप तो यहाँ कहीं एक नंबर टिप्पणी दे करके कहीं ऊपर में लिख ले सकते हैं ये पंक्ति थोड़ा यहाँ विचार है आ गया तो इतर भेद अनुमित जो दिया यह अनुमिति का स्वरूप हो जाएगा नित्य द्रव्यम इतर भिन्नंग विशेषात ये हो जाएगा अनुमिति अच्छा नित्य द्रव्यम इतर भिन्नंग विशेषात यह अनुमिति हो गया तो इस अनुमिति में अभी पक्ष क्या हो जाएगा नित्य द्रव्यम और इतर भिन्न हो गया साध्य और विशेष हो गया हेतु अच्छा तो पक्ष हो गया नित्य द्रव्य तो पक्ष वृत्तिता हम कहते हैं वही पक्ष धर्मता पक्ष वृत्तिता अर्थात पक्षधर्मता पर्वत हो बन्नीमान धूमात पक्ष धर्मता, धर्मता किसमें आता है है तुम्हें पक्ष धर्मता है तुम्हें आएगा पक्ष धर्मता का अर्थ पक्ष वृत्तिता तो इसी को आगे पंक्ति कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तित्व नित्य द्रव्य हो गया आपका पक्ष उसमें वृत्तित्व यही आपका हो जाएगा पक्ष धर्मता वृत्तित्व विशेष में आएगा यही हो गया पक्ष धर्मता तो नित्य द्रव्य वृत्व रूप पक्ष धर्मता नित्य द्रव्य में वृत् होगा जिसका ये हो जाएगा पक्ष धर्म और वृत्तित्व तो का अर्थ पक्ष धर्मता तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता तो ये पक्ष धर्मता किस में आएगा विशेष में तया तो प्रयोज्य ये पक्ष ना ना मतलब आगे पंक्ति हम जोड़ रहे हैं ये जो पक्ष के आगे अर्थात तृतीया है तृतीया अर्थात वहां ऊपर में तीन लिखते हैं तो अर्थात तो ये तृतीय है क्योंकि तो तया प्रयोज्य, तो ये पक्ष से प्रयोज्य होगा कौन कहते हैं इतर भेद अनुमाप प्रयोज्य जो इतर भेद ये पक्ष के द्वारा प्रयोज्य होगा इतर भेद न इतर भेद अनु पक्षधर्मता से प्रयोज्य होगा इतर भेद अनुमापकता अभी विशेष में नित्य द्रव्य वृत्तिव रूप पक्षधर्मता आने से उसे प्रयोज्य हो जाएगा इतर भेद अनुमापकता अनुमापकता अर्थात तो जनकता हेतु में धूम में जब पक्ष धर्मता आएगा तो भी हम कह सकते हैं कि यह हेतु में साध्य जनकता आएगा साध्य जनकता अर्थात साध्य का उत्पत्ति करता नहीं साध्य का ज्ञापक करता जनक दो प्रकार के होता है एक उत्पत्ति करता है एक जनकर्ता मतलब ज्ञापक करता तो यहाँ इसी प्रकार की नित्य द्रव्य निष्ठ नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष से प्रयोज्य होगा अर्थात अगर पक्षधर्मता आ जाएगा हेतु में तभी वह इतरभेद का अनुमापक का बन पाएगा अर्थात उसमें फिर अनुमापकता आएगा तो इतर भेद अनुमापकता तभी आएगा उसमें जब नित्य द्रव्य वृत्तित्व तो रूप पक्षधर्मता आएगा हेतु में पक्ष धर्मता आएगा तभी वो साध्य का अनुमापक बन पाएगा साध्य का अनुमापक बन पाएगा अर्थात साध्य का अनुमापकता आएगा हेतु में अनुमापक अर्थात ज्ञापक साध्य का ज्ञापक तो <coughs> पक्ष के द्वारा प्रयोज्य हुआ अनुमिति अनुमापकता अनुमिति का साध्य कौन हो गया इतर भेद का इतर भेद का अनुमापकता ये किस में आएगा विशेष में ये क्यों आया नित्य, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष नित्य द्रव... नित्य द्रव्य वृत्तिवरूप तो पक्ष धर्मता आया बोल करके पक्ष धर्मता आने से ही तो भेद मतलब साध्य का अनुमापकता आएगा अगर पक्ष धर्मता नहीं है धूम में पक्ष धर्मता नहीं है और साध्य का अनुमापकता उसमें आएगा नहीं आएगा इसलिए पहले पक्ष धर्मता आए तभी तो जाकर के इतर भेद अनुमापकता उसमें आएगा तो तो तो प्रयुज्य अर्थात जैसे कपाल प्रयुज्य घट अर्थात तो इसके द्वारा ये होता तो योगे प्रकर्षण योग करवा दिया इसमें पक्ष आकर के पक्षधर्मता से उसमें इतर भेद अनुमापकता आ गया उसमें इतर भेद अनुमापकता क्यों आया कहेंगे ये पक्षधर्मता आया बोल करके तो ये पक्षधर्मता से प्रयुज्य हो गया जैसा एक दूसरे का कहीं कारण बनता है, तके ते है। तो कहते हैं ये तो न प्रयज्य तो यह अनुमान क्यों करवा दिया क्योंकि ये अन्वय व्याप्ति प्रयुज्य हो गया अन्वय व्याप्ति उसमें है इसलिए अनुमान करवा दिया साधक का प्रयोज्य का अर्थ है कि ना प्रयोज का अर्थ प्रयुज्य है ना प्रयोजक होता है साधक का तो प्रयोज्य अर्थात तो उसके द्वारा ये साधित तो, प्रयोज्य शब्द का अर्थ हो गया साधित तो। अनुमापक हो जाएगा साधक अनुमापक हो जाएगा यहाँ साध्य यहाँ साध्य अर्थात अनुमापक हो गया प्रयुक्त पक्ष धर्मता हो गया प्रयोजक पक्षधर्मता प्रयोजक और अनुमापकता तो ये प्रयुज्य क्यों हो गया क्योंकि प्रयोजक आ गया प्रयुज्य प्रयोज्य अच्छा अनियत तो करने से योज्य होता है और युज्य तो नहीं होगा यूज्य तो आपको लिहप होने से होता है किंतु अर्थ अलग हो जाएगा यहाँ प्रयोज्य यो होगा प्रयोज्य और प्रयोजक पक्ष <coughs> है स्पष्ट होगा भी ऐसे अनुमापकता शालीन इत्यर्थ अच्छा यहाँ तक पंक्ति हुआ अभी कहते हैं नित्य द्रव्य विशेष्य बना और प्रकार कौन हो गया विशेष। तो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता आश्रयत्वम किस में आएगा नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता आश्रयत्वम प्रकारता आश्रय कौन होगा ऊपर पंक्ति छोड़ दिया अभी वो हो गया वो पंक्ति हो गया नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता का आश्रय विशेष भूतल निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता का आश्रय घट इसी प्रकार जो जिसमें रहेगा वो प्रकार बनता है तो नित्य द्रव्य आगे पंक्ति दिया नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित यहाँ तक पंक्ति है बीच वाला छोड़ दीजिए एकमात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेद प्रकारता श्रेयत्म जो प्रकारता है उसका दो विशेषण है उसके ऊपर लिख सकते हैं की वन टू जो भी लिखना है प्रकारता का दो विशेषण होते हैं एक विशेषण हो गया नित्य द्रव्य अन विशेषता निरूपित तो, यहाँ तक एक विशेषण हो गया नित्य द्रव्य अन विशेषता निरूपित तो, प्रकारता ये तो, प्रकारता कहा रहेगी विशेष में प्रकारता का आश्रयत्व ये विशेष का लक्षण हो जाएगा एक हो गया दूसरा है कि ये प्रकारता विशेष में रहा और इतर भेद अनुमिति जनकता इतर भेद अनुमिति जनकता ये किस में रहेगा विशेष में रहेगा क्योंकि विशेष इतर भेद का अनुमिति का जनक है ज्ञावर्त का तो इतर भेद अनुमिति जनकता ये किसमें रहेगा विशेष में अभी तो विशेष में प्रकारता भी है और दूसरा क्या रह गया अभी जनकता रहा तो जैसे गो में लक्ष्यता भी रहा और गोत्व रहा तब तो हम कहते हैं गोत्व लक्ष्यता का अवच्छेद को मानते हैं। इसी प्रकार की यहाँ विशेष में प्रकारता भी रहा और इतर भेद अनुमिति जनकता भी रहा तो प्रकारता का अवच्छेदक कौन बन जाएगा अनुमिति जनकता? इतर भेद अनुमापकता अथवा तो इतर भेद अनुमिति जनकता ये अवच्छेदक बन जाएगा तो इतर भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक कौन हुआ हाँ। प्रकारता ये प्रकारता का दूसरा विशेषण है प्रकारता का दूसरा विशेषण क्या हो गया को अब च्छेदर, अब अवच्छेद प्रकार अवच्छेद हुआ जनकता का अवच्छेद हो गया क्यों? विशेष में दो रह गए प्रकारता और अनुमित इतर भेद अनुमिति जनकता ये नीचे थोड़ा चित्र कर ले सकते हैं जैसे कहते ना हम लिखते हैं विशेष उसमें ये साइड से एक तीर ये साइड से एक तीर लगा देंगे थोड़ा ऊपर में जागा छोड़कर सबसे नीचे लिख दीजिए विशेष एक तीर लगा करके थोड़ा ऊपर में लिख देंगे प्रकारता विशेष में दूसरा तीर लगा करके बाई साइड में लिख देंगे इतर भेद जनकता एक विशेष में दोनों पार्शो से दो रहेंगे नीचे की तरफ ए करके ऊपर में प्रकारता और अनुमिति इतर भेद अनुमिति जनकता ये दोनों किसमें रहे विशेष में इसलिए ये प्रकारता हो जाएगा अवच्छेद तो प्रकारता का ऊपर में थोड़ा लिख दे सकते हैं अवच्छेद हो जाएगा प्रकारता हो जाएगा अवच्छेद तो किसका अवच्छेद हो जाएगा जनकता का अवच्छेद हो जाएगा तो इसलिए ऊपर में जो पंक्ति दिया है इतर भेद अनुमित जनकता अवच्छेद ये हो गया दूसरा विशेषण जनकता का अवच्छेद कहष षी है जनकता यहाँ हम लोग अच्छे लिखते हैं। तो जनकता का अवच्छेद जो जनकता का अवच्छेदक हुआ यही प्रकार होता है तो यहाँ आप कर्मधारे बराबर चिन्ह इक्वल टू कर देते हैं और ये अनुमिति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेद ये हो गया द्वितीय विशेषण इसके ऊपर ख अथवा दो अथवा टू जो भी लिख सकते हैं और प्रकारता के ऊपर एक दो क ख जो भी लिखेंगे दो विशेषण हो गए प्रकारता का प्रकारता का प्रथम विशेषण क्या हुआ निरूपित तो प्रकारता हुआ और प्रकारता का दूसरा विशेषण आ गया जनकता अवच्छेदता अवच्छे यहाँ तक तो ये दूसरा विशेषण हो गया ये दोनों अभी प्रकारता का विशेषण हो गया तो इतर भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक का इतना कह सकते हैं बीच में दे एकमात्र वृत्ति ये एकमात्र वृत्ति क्यों कहते हैं कहते हैं कि आप तो पक्ष नित्य द्रव्य को बना लिए हैं फिर एकमात्र क्यों कहते हैं ये जो पृथ्वी परमाणु होते हैं, वो जल से भिन्न है पृथ्वी परमाणु को जल से भिन्न कौन करवा सकता है अर्थात पृथ्वी में ऐसा कुछ रहे जो कि जल में नहीं है तो वो तो किंतु आपको कहा विशेष अभी तो विशेष से हमका विशेष का लक्षण कर रहे पृथ्वी में क्या रहेगा जो जल में नहीं रहेगा गंध अभी ये जो गंध है वो पृथ्वी परमाणु में जल भेद को सिद्ध कर सकता है कर सकता है ये जो जल भेद को सिद्ध करने वाला गंध है तो ये गंध में अभी इतर भेद अनुमिति जनकता आ जाता है गंध इतर भेद अनुमिति का जनक हो गया किंतु ये जो अभी गंध इतर भेद अनुमितिका का जनक होता है जल से भिन्न ऐसे सिद्ध करता है ये जल भेद ये कितने पृथ्वी परमाणु में रखेगा सभी में रख देगा ये गंध जल का जो भेद सिद्ध करेगा वो एक परमाणु में कर पाएगा क्या और सभी परमाणु में कर देगा तो सभी परमाणु में करने से अभी एक निष्ठ भेद नहीं हुआ अभी जो भेद सिद्ध करता है वो भेद बहुत में आ गया तो इसलिए कहते हैं एक मात्र वृत्ति भेद अर्थात पृथ्वी परमाणु में ही एक परमाणु में भेद सिद्ध करवाएगा वो गंध नहीं करवा पाएगा वो पृथ्वीत्व जलत्व इत्यादि कोई करवा पाएंगे वो भी नहीं करवा पाएंगे बाकी कोई नहीं करवा पाएगा कहेंगे तो ये जो पृथ्वी परमाणु में रस गंध इत्यादि रहेंगे तो वो कर देंगे कहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक पृथ्वी परमाणु में जो गंधव रहेगा और दूसरा पृथ्वी परमाणु गंधर से भिन्न है ऐसा कहेंगे तो वो भिन्न होकर के वो धर्म भिन्न होकर के धर्मी को भिन्न करवा देगा कहेंगे ऐसा आप नहीं कर पाएंगे धर्म भिन्न होने से धर्मी को भिन्न करवाएगा ये धर्मी पहले भिन्न क्यों है धर्मी भिन्न होने से धर्म भिन्न है तो आप कहेंगे कि एक परमाणु में जैसे एक पुष्प दूसरा पुष्प ये पुष्प का रूप और इस पुष्प का रूप से भिन्न है क्योंकि ये पुष्प अगर नाश हो जाएगा इसका रूप नाश हो जाएगा तो ये रहेगा इसलिए ये पुष्प का रूप से ये पुष्प का रूप भिन्न है तो ऐसा हम कहते हैं वहां कह पाएंगे क्या ये परमाणु का गंध से वो परमाणु का गंध भिन्न है क्योंकि ये नाश हो जाने से वो नाश हो जाएगा ऐसा नहीं कह पाएंगे तब कहेंगे कि एतनिष्ठ और एतनिष्ठ ये भिन्न हो जाएगा तो वो कैसे होगा कहेंगे एतद से तद ये पहले भिन्न कैसे हुआ धर्मी भेद नहीं है तो आप धर्म भेद कैसे सिद्ध करेंगे करेंगे अगर आपको धर्मों का स्वतंत्र रूप से ग्रहण हो तो आपको कभी परमाणु का जो होने वाला रूप और गंध कैसे ग्रहण करेंगे वो तो ग्रहण नहीं हो पाएगा तो जहाँ आपका हेतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वहां आप भेद से धर्मी भेद सिद्ध नहीं करवा पाएंगे आप अन्य उपाय से धर्म भेद पहले सिद्ध करिए फिर धर्मी भेद करेंगे तो कैसे करेंगे इसलिए धर्मी का भेद को, को यहाँ विशेष ही सिद्ध कराएगा। रूप रस इत्यादि उसमें रहने पर एक घट दूसरा घट से उसका रूप रस गंध इत्यादि से हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको वो ग्रहण हो जाता है वो धर्म वहाँ धर्म का ग्रहण नहीं होगा इसलिए विशेष ही वह भेद सिद्ध कराएगा इसलिए कहते हैं एकमात्र वृत्ति भेद एक परमाणु को सरे सारे से भिन्न करवाएगा तो ये एकमात्र वृत्ति ये भेद का विशेषण हुआ जो इतर भेद विशेष ज्ञापन करता है वो इतर भेद एकमात्र वृत्ति होना चाहिए ये आगे दिए हैं आगे टीका में तो यहाँ तक हुआ का कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते, सकते क्योंकि उसका धर्म जो हम लेते हैं वो हमको इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है अब तो हम घट को नाश कर सकते हैं देखिए ये नाश हो गया तो उसका रूप और नाश हो गया तो योगियों को तो योगियों को होगा तो योगियों के लिए अनुमान नहीं चाहिए उनका तो प्रत्यक्ष और योगियों का अनुमान से हम नहीं कह पाएंगे ना हमको हेतु हम नहीं और नहीं कर पाएंगे ये वास्तविक योगियों का विचार ये नया एक लोग योगी लोग जितना स्वीकार नहीं करते ये नया एक लोग अधिक उसको तो महत्व देते हैं योगी वोगी कहते हैं तो बहुत जगह में आगे अच्छा प्रकारता का प्रथम विशेषण क्या हो गया निरूपित ये प्रकारता हो गया ये प्रकारता किस में रहेगी विशेष में इसका दूसरा विशेषण भी क्या हो गया एकमात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेद ये उसका दूसरा विशेषण हो गया आगे ये विशेषणम लक्षणम इतिभा अभी जो एकमात्र वृत्ति क्यों दिए कहते हैं पार्थिव परमाणु जलादि भेद अनुमापक गंध उसमे अतिव्याप्ति हो जाएगा क्योंकि वो भी इतर भेद अनुमिति का जनक है गंध उसमें भी जनकता आ जाएगी अतिव्याप्ति वारण करने के लिए एकमात्र वृत्तित्वम भेद का विशेषणम अर्थात ये गंध जो इतर भेद करवाएगा वो सकल पार्थिव परमाणु में इतर जल जलभेद सिद्ध करवाएगा वो एक परमाणु में नहीं करवा पाएगा इसलिए एक मात्र वृत्ति देने से वो केवल विशेष को ही ये कार्य कर पाएगा अच्छा ठीक है आप अभी एक मात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेद ये करिए और ये नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित तो ये क्यों कह रहे हैं कह घटा दू तद इतर भेद अनुमाप के तद दो घटा दो यहाँ अनुमान वाक्य है घटा दो तद इतर भेद अनुमापक तद रूपादो घटादि में घट इतर भेद अनुमापक हो गया तदरूप घट रूप घट रूप था तद रूप ये हो जाएगा अनुमान कैसे कहेंगे इतर भिन्न एतद रुपा, एतद तो गटा, गटा था एक एक कोई विशेष को लेंगे तो तद इतर भेद अनुमापक क्यों कहते तद्रुपत वो घट का जो रूप है वो घट का रूप दूसरा घट में रह जाएगा नहीं रहेगा तो इतर भेद का अनुमापक हो गया तो होने से आप खाली अगर कहेंगे कि एकमात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेद अभी एक घट में सभी से इतर भेद का सिद्ध करवा दिया तदरूप उस घटक का रूप इसलिए निरूपितांत तो विशेषण देना चाहिए प्रकारता का यहाँ विशेष्यता का आश्रय कौन होता है ये जो ये जो अनुमान अभी अतिव्याप्ति होने वाला अनुमान विशेष्य हम कहते हैं कि कहतेदघ इतर भिन्न तदरूपात ऐसे अनुमान दे दिए अभी जो दोष दिखा रहे हैं हम क्यों नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित विशेषण क्यों देते हैं उसके लिए विचार करते हैं अगर आप ये नहीं देंगे तद घट इतर भिन्न तद्रुपात ये अनुमान दे देंगे इसमें विशेष कौन है तद घट कौन हो जाएगा प्रकार क्या होगा अच्छा प्रकार अर्थात तो आप साध्य को लेकर के प्रकार कह सकते अभी तो वो सिद्ध नहीं है अहां। अभी तद घट इतर भिन्न क्यों तद्रुप अभी घटो में हमको क्या दिख रहा है ए तद्रुप तभी तो अभी एतद्रूप उसका प्रकार है वही तो भिन्न करवा रहे हैं। तो होने से अभी विशेष कौन है घट प्रकार एतद्रूप तो अभी इतर भेद एक मात्र वृत्ति इतर भेद अनुमिति जनक हो गया एतद्रूपम तद्रूपम इतर भेद का जनक हो गया और ये भेद एक घट में रहता है उसी घटक को सबसे भिन्न करवा दिया एकमात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता का अवच्छेदक तो अवच्छेद अवच्छेदक ये बन गया उसमें रहने वाला प्रकार था तद्रूप तभी तद्रूप में ये लक्षण चला गया क्यूंकि तद्रूप जो है एकमात्र वृत्ति भेद का अनुमिति का जनक है जो तद्रुप एकमात्र वृत्ति भेद किस में रहता है ये भेद घट में तद घट में तो अनुमिति का जनक हो गया तो अगर आप नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता नहीं कहेंगे यहाँ विशेष कौन है घट तो लक्षण विशेषका लक्षण विशेष का लक्षण कर रहे थे और चला गया तद्रूप में यहाँ तद्रूप इतर भेद का अनुमिति का जनक हो गया एकमात्र वृत्ति भी तो एकमात्र इतर भेद अनुमिति का जनक भी बन गया तो ये चला गया विशेष में इसलिए कहना पड़ेगा जहां आप भेद सिद्ध करते हैं वो एक नित्य द्रव्य होना चाहिए आप अभी घटो में भेद सिद्ध करते हैं विशेष्य आपका नित्य द्रव्य होना चाहिए इसलिए नित्य द्रव्य अनिष्ठ विशेष्यता यहाँ तो तद विशेष्यता हो गया तो। अच्छा स्पष्ट हुआ पंक्ति देखिए यहाँ अनुमान होता है तद इतर तद तद्रुपात। इतर भिन्न तद्रूपाथ क्योंकि जो तद्रूप तो होगा एतद्रुप ये सकल घट में नहीं रहेगा ना इसलिए तद घट कहेंगे नहीं तो एकमात्र वृत्ति नहीं होगा अगर हम तद नहीं कहेंगे तो सकल घट में भी एतद्रुप भी तो नहीं रहेगा और एकमात्र वृत्ति हमको भे, भेद सिद्ध करना है इसलिए तद एक ही घट लेंगे तो इस प्रकार की होने से ये जो तद घट में एतद्रूप रहा ये तद्रूप भेद का अनुमिति का जनक हो गया एकमात्र वृत्ति भेद उसका अनुमिति का जनक हो गया कौन हो गया तद्रुप तो ये जो तद्रुप हो गया इसमें विशेष का लक्षण चला गया एकमात्र वृत्ति इतर भेद अनुमिति जनक हो गया अभी तद्रूप लक्षण कर रहे थे विशेषका चला गया तद रूप में घट रूप में चला गया इसलिए कहना पड़ेगा कि नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता यहाँ किम निष्ठा विशेषता घटोनिष्ठ विशेषता हो गया कैसे ना क्यों नहीं ये जो एतद्रुप ये अन्य घटो में नहीं रहेगा नहीं रहने से इस घटो को सबसे भिन्न करवा देगा हमको एतद रूप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ग्रहण है इसलिए हम कहेंगे ये रूप अन्यत्र नहीं रहेगा क्यों कह रहे हैं? क्या आशंका हो कुछ तो बुद्धि चला होगा ना नहीं तो क्यों हेतु आभा कहेंगे हाँ होगा जहां एतद रूप रहेगा ये तो द्रुप ये घट में रहेगा तो वहाँ इतर भेद रहेगा ये घटो बाकी जगत से भिन्न है ना इतर भेद रहेगा किंतु ये हम अनु व्याप्ति कहा दिखाएंगे दिखा पाएंगे क्या वो तो पक्ष है जहाँ इतर भिन्न दिखाएंगे इतर भेद दिखाएंगे वहाँ हम अन्व्याप्ति दे पाएंगे केवल वित्री की होगा तो अन्यत्र देखिए जहाँ इस घटो को छोड़ करके जहाँ भी होगा वो कहीं भी इतर भेद नहीं रहेगा इतर भेद यही घट में रहेगा इतर भेद का अभाव रहेगा तो वहाँ एक रहेगा व्यक्ति व्याप्ति मिलेगा ऐसा देते हैं ठीक है बुद्धि चलना अच्छा है तो पूछेंगे कोई बात है। तो न्याय तो विचार करने के लिए है अच्छा आगे कहते हैं तो अभी ये हो गया कि घटा दो तद इतर भेद अनुमाप के तद रूपा अति व्याप्ति वारणा निरूपितांतम प्रकारता विशेषण निरूपितांतम कौन है निरूपितांत कौन है विशेषता निरूपिता ये जो प्रथम विशेषण दिया गया था यही निरूपितांत है ये प्रकारता का विशेषण दिया गया तो ये निरूपितांत तो प्रथम विशेषण इसलिए दिया गया इति न्यावर्तक कुछ लोग कहते हैं नित्य द्रव्य का लक्षण करेंगे व्यावर्तक विशेष का, का लक्षण करेंगे व्यावर्तक अर्थात व्यावर्तक विशेषाह केवल व्यावर्तकत्व तो में इतना ही उसका लक्षण हो जाएगा अरे व्यावर्तकत्व घट से घट भी पट से भिन्न है घटकत्व व्यावर्तक हो जाएगा तो कहते नहीं नहीं उसका अर्थ कहेंगे नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेद अनुमिति प्रयोजक इत क्या ये व्यावर्तक का अर्थ ऐसा कहेंगे नित्य द्रव्य विशेष्यक नित्य द्रव्य विशेष्य होता है यहाँ और इतर भेद अनुमिति का प्रयोजक होता है ये विशेष नित्य द्रव्य विशेष्य है और इतर भेद नित्य द्रव्य में जो इतर भेद हम सिद्ध करते हैं तो उसका ये अनुमिति का प्रयोजक होता है विशेष्य इस प्रकार की अर्थ हो जाएगा व्यावर्तक शब्द का अर्थ व्यावर्तक का ये अर्थ है तो होने से ये लक्षण हो जाएगा तो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि लक्षण परत्व न साफल्य हो जाएगा तो जो मूल में लक्षण दिए हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्त तो ये लोग कहते हैं खाली व्यावर्त इतना लक्षण करिए ये नित्य द्रव्य वृत्तय क्यों देते हैं नहीं का तो कैसे होगा क्योंकि उसका अर्थ ये है तो इसलिए कहते हैं नित्य द्रव्य वृत विफलम है कुछ लोग कहते हैं तो कहते हैं तो फिर यो क्यूँ नित्य द्रव्य वृत मूलकार कहे है वो लोग कहते हैं स्वरूपाख्यान स्वरूपाख्यान अर्थात केवल उसका कथन करता है ये लक्षण नहीं है जैसे इंद्रियम रूप ग्राहकम चु आगे कहते हैं कृष्ण ताराग्रवर्ती ये कृष्ण लक्षण नहीं है ये कहते हैं स्वरूपाख्यान इसी प्रकार की नित्य द्रव्य वृत्त ये भी स्वरूप है ऐसा वो लोग कहते हैं अभी ये न्यायोधि कहते हैं इति प्रत्युक्तम इसका निराकरण हमने कर दिया कि ये जो नित्य द्रव्य वृत है ये चाहिए लक्षण का घटक तो है ना अगर वो विशेषण नहीं देंगे नित्य द्रव्य वृत फिर नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित ये बनेगा अगर आप लक्षण का घटक नित्य द्रव्य वृत्य नहीं रहेगा फिर जो आप लक्षण बनाए नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एक मात्र वृत्ति भेद अनुभेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक प्रकारता प्रकार ये लक्षण बन पाएगा क्योंकि आपका नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित यही नहीं मिलेगा आपका लक्षण हुआ कि नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेद अनुमिति जनकता अवच्छेदक प्रकारता आश्रयत्व विशेष का लक्षण हुआ अगर आप मूल लक्षण में नित्य द्रव्य वृत्य नहीं रखेंगे फिर आप नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित ऐसा कह पाएंगे क्या उनका ही लक्षण है, उनका बात उनको कैसे खंडन कर रहा है सिद्धांति कह रहा है कि अगर आप लक्षण में ये बात नहीं रखेंगे नित्य द्रव्य वृत्य आप फिर लक्षण का ये अंश आपका नहीं रहेगा नहीं रहेगा अगर नहीं रहेगा प्रथम विशेषण अगर नहीं रहेगा तद इतर भिन्न तदरूपात इस प्रकार के अनुमान हम लगा देंगे जिसके लिए कहा कि इसके लिए हम निरूपितांत तो विशेषण दिए अगर आप ये निरूपितांत तो विशेषण नहीं रखेंगे तो ये जो तद्रूप है तद घट को इतर भेद सिद्ध करने के लिए इतर भिन्न सिद्ध करने के लिए जो तदरूप है अभी तदरूप में लक्षण जा रहा है तो इसीलिए नित्य द्रव्य वृत्ति चाहिए लक्षण में नहीं देंगे तो ये हानि होगा इसी मतलब न्यायिकार कह रहे हैं और जो दूसरे लोग क्या कहते हैं कहते हैं व्यावर्तक का अर्थ हमने कह दिया ना तो कहते हैं व्यर्थ क्यों करते हैं व्यावर्तक का कह करके उसका अर्थ इतना करते हैं क्या कहते हैं नित्य द्रव्य विशेष ये तो आप कहते हैं तो अगर आप कहते हैं खाली लक्षण व्यावर्तक क्यों बनाते हैं तो ये अंश वहाँ चाहिए इसमें और क्या प्रश्न रहा नहीं हाँ, लोग कहते हैं कि आप खाली लक्षण व्यावर्त कहा करिए इतना ही लक्षण नित्य द्रव्य वृत अगर नहीं कहेंगे तो सिद्धांत दिखा रहे अगर नित्य द्रव्य वृत्त नहीं कहेंगे तो तद इतर भिन्न तदरूपात होकर के अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए आपको नित्य द्रव्य वृत कहना पड़ेगा जिससे आपको प्राप्त होगा कि नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित तो ये प्राप्त होगा ये जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि व्यावर्त का, का वो अर्थ है ना है। तो ये अर्थ क्यों कहते हैं उसको लक्षण में क्यों नहीं रखते है व्यावर्त इस प्रकार कहते हैं तो अभी ये जो नित्य द्रव्य वृतय ये लक्षण का घटक हो रहा है न स्वरूपाख्यान हो रहा है ना सिद्धांति मत में लक्षण का घटक हो रहा है क्योंकि तो प्रकारता का, प्रकारत का प्रथम विशेषण है।, है, है, है, है अगर वो नहीं देंगे तो अति दिखा दिया तो इसलिए ये स्वरूपाख्यान हो पाएगा क्या लक्षण का घटक होगा घटक होगा लक्षण का घटक होगा तो लक्षण में कैसे नहीं आएगा नहीं। आप कहते हैं कि केवल व्यावर्त का कर दीजिए तो एक तो तो दिया है। ये अर्थ दिया है कहते हैं ये अर्थ में तो वही अंतर्भाव हुआ ना के है। और वो लोग व्यावर्त का कह करके उसमें ये अंतर्भाव करके नित्य द्रव्य वृत को कहते हैं कि केवल स्वरूपाख्यान सिद्धांत कहते हैं स्वरूपाख्यान नहीं हो पाएगा ये तो लक्षण का घटक होना पड़ेगा तो लक्षण तो लक्षण तो वो बात तो एक प्रकार की विचार है किंतु सिद्धांत कह रहे हैं कि ये स्वरूपाख्यान नहीं होगा लक्षण का घटक होना पड़ेगा अगर लक्षण का घटक नहीं होगा तो ये अतिव्याप्ति होगा सिद्धांति कह रहे हैं प्रथम मतलब सिद्धांत का प्रथम तर्क हो गया कि ये लक्षण का घटक होगा स्वरूपाख्यान नहीं होगा ये प्रथम तर्क द्वितीय तर्क है आप भी इसको व्यवहार करते हैं अगर ये लक्षण का घटक नहीं है स्वरूपाख्यान है आप फिर क्यों व्यवहार करते हैं इसको व्यापर्तका का अर्थ कह करके इसको क्यों व्यवहार करते हैं उसको नहीं करना चाहिए जैसे हम कहते हैं कि इंद्रियम रूप ग्राहकम चु इतना ही उसका लक्षण है आप जो भी अर्थात तो उसका अर्थ करिए इतना अर्थ में हो जाएगा इसी प्रकार की आप भी ये शब्द को नहीं लेकर के लक्षण करिए अर्थ में उसको क्यों जोड़ते हैं अर्थ में जोड़ते हैं अर्थात अवश्य भावी हो गया अर्थ में नित्य है। है।, है। दूसरा लक्षण अर्थात जो अन्य कहते हैं हाँ। वो है ना नित्य द्रव्य विशेष को अच्छा। वो लो लेते हैं तो लेते हैं अर्थात तो लक्षण का अर्थ में आप उसको लेते हैं फिर यह स्वरूपाख्यान नहीं हुआ ये सिद्धांति का का तात्पर्य है ये प्रत्युक्तम प्रत्युक्तम अर्थात निराकृतम वो लोग जो कहते हैं स्वरूपाख्यान से आप कृतत्वाद कृतत्वात अर्थात व्यर्थत्वाद ये स्वरूपाख्यान हुआ नित्य द्रव्य वृत इसलिए व्यर्थ है साफल्यपी नित्य द्रव्य वृतय दिया ना साफल्यपी नित्य द्रव्य वृतय वृतय के आगे कमा है इसलिए नित्य द्रव्य के पहले भी कमा रहेगा इन्वर्टेड इन्वर्टेड नित्य से पहले इन्वर्टेड रहना है ना आधा जो नित्य द्रव्य वृत दिया है ना अंतिम में है साफल्यप नित्य द्रव्य इति विफलम है वो एक साइड में इन्वर्टेड है दूसरा साइड में भी चाहिए ना ठीक है तो ये प्रकारता का दो विशेषण और दोनों को अतिव्याप्ति भी सब दिखा दिया इसलिए दोनों ही होना चाहिए मूल लक्षण जो है वही ठीक है दूसरे लोग जो कहते हैं वो प्रत्युतम वो ठीक नहीं होगा अजय यहाँ तक ओम ओ शंकर शंकरचार्य केशवभाष्य